श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद ब्यासी 15 जून अठारह श्री राधा की मूर्छित दशा का वर्णन श्री राधा मूर्छित हो गई ज्ञान जाता रहा जीवन की संगनी ने आंख मूंद ली कोई सखी उनके देह में चंदन लगाती है और कोई दुख के आंसू बहा रही है कोई उसके मुंह पर जल सिंचन भी करती है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 इतना सुनते ही श्री समाधि मग्न हो गए अंत में कीर्तनिये ऊँचे स्वर से कीर्तन गाने लगे श्री कृष्ण फिर खड़े हो गए समाधि मग्न कुछ होश आने पर अस्पष्ट स्वरों में कह रहे हैं कीर्तन कीर्तन कृष्ण कृष्ण भाव में भरपूर मग्न हैं, पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते राधा कृष्ण का मिलन गीत कीर्तनिये गा रहे हैं श्री राम कृष्ण भी गाते हैं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 जरा देर के लिए आसन ग्रहण किया इसी समय निरंजन आए और श्री राम कृष्ण को भूमिष्ट हो प्रणाम किया श्री राम कृष्ण उन्हें देखकर ही खड़े हो गए आनंद से श्री राम कृष्ण की आंखें उज्ज्वल हो गई कहा तू आ गया मास्टर से देखो यह लड़का बड़ा सरल है सरलता पूर्व जनमार्जित बहुत बड़ी तपस्या का फल है कपटाचार पटवारी बुद्धि इन सब के रहते ईश्वर प्राप्ति नहीं होती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 मैंने भेजा था मास्टर से क्या उस दिन बाबूराम को मेरे पास तुमने भेजा था श्री राम कृष्ण पश्चिम वाले कमरे में दो चार भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं उसी कमरे में कुछ टेबल और कुर्सियाँ इकट्ठी की हुई रखी थी श्री रामकृष्ण टेबल के सहारे खड़े हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से आहा गोपियों का कैसा अनुराग है तमाल देखकर प्रेम से विभल हो गई एकदम प्रेमोन्माद श्री राधा की विराग्नि इतनी प्रचंड थी कि आंख के आंसू भी उसके ताप में सूख जाते थे पानी बनने से पहले ही वाष्प होकर उड़ जाते थे कभी कभी दूसरे को उनके भाव का कुछ पता ही नहीं चलता था बड़े तालाब में हाथी के धसने पर भी दूसरों को पता नहीं चलता मास्टर जी हाँ गौरांग का भी यही हाल था वन देख उन्होंने उसे वृंदावन सोचा था और समुद्र देख यमुना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 उन पर अनुराग रहने से ही काफ़ी है तब वे खुद समझा देंगे कि वे कैसे हैं अगर पागल ही होना है तो संसार की चीज़ लेकर क्यों पागल होते हो पागल होना है तो ईश्वर के लिए पागल बनो